अब इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आगे हम बढ़ते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो किस तरह से काम करता है और वो स्वभाव स्वास्थ्य पर कैसे असर करता है और उसका आध्यात्मिक उपचार क्या हो सकता है इस विषय पर आज प्रकाश डालेंगे एस कुमार सिंह जी तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर एस कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति नमस्कार मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ एक अच्छे कार्य के लिए आप सभी लोग अपना समय निकाल करके बैठे हैं तो आज आप सबको बहुत सी जानकारी देने वाला हूँ यश कुमार जी मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि आपने बताया कि टॉपिक मानवीय स्वभाव का स्वास्थ्य पर कैसे असर होता है और उसका आध्यात्मिक उपचार क्या है अब स्वभाव को लेने के बाद स्वभाव का असर कैसे हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है वो पहले बताइए ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है एक बुनियादी पहलू है जिसको कि हमें बहुत ही दिल से और गहराई से समझना चाहिए तो मेडिकल में ऐसा सिखाया गया है ये सब बताते हैं कि कि ऑल इलनेस आर साइकोसोमेटिक अर्थात सारी बीमारियां मन मन मन मन से उत्पन्न होती हैं तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा क्या क्या है मन क्या करता है है करता और मन में जो कुछ चलता है, या मन और बुद्धि के समन्वय से जो कुछ चलता है उसका असर हमारे शरीर के स्वास्थ्य पे जिसको के मेडिकल की भाषा में सोमा कहते हैं साइकोसोमा अर्थात साइको से सोमा को ऊपर असर पड़ता है तो सोमा यानी बॉडी के ऊपर कैसे इसका असर पड़ता है इसका मतलब करता है। जी। एक और है जिसको सभी दर्शकों ने बहुत ही दिल से और ध्यान से सुनना चाहिए जी जी अंग्रेजी में कहते हैं यू रेज अट यू क्रिएट एन एनर्जी अर्थात आपने एक संकल्प लिया तो एक ऊर्जा पैदा होती है ये ऊर्जा बाहर निकल करके वातावरण में जाती है लेकिन बाहर वातावरण में जाए उस भावना उससे जो ऊर्जा पैदा होती है यह ऊर्जा बाहर वातावरण में जाए उससे पहले अपने स्वयं के शरीर को वो ऊर्जा लगती है यदि नकारात्मक संकल्प लिए तो इस शरीर को नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और सकारात्मक संकल्प लिए तो इस शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी अब इन संकल्पों का और ऊर्जा का इस शरीर का जो एंडोक्राइन सिस्टम है जो हार्मोनल सिस्टम है उससे डायरेक्ट रिलेशन है यदि नकारात्मक संकल्प हमने लिए हैं तो वैसे एसिडिक हॉर्मोन् शरीर में फैलेंगे और सकारात्मक संकल्प भी ये है तो वैसे एल्कलाइन हार्मोन्स इस शरीर के अंदर फैलेंगे और उसका असर इस शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गहराई से होता है इसको हम थोड़ा और डिटेल में आगे देखते जाएंगे यानी आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी हम विचार करते हैं या संकल्प करते हैं वो एक ऊर्जा के साथ निकलती है हाँ। बहुत ही बड़ी एनर्जी जो है निकलती है और वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है तो इस तरह हमारे मन में जितने भी हम विचार करते हैं मन ऊर्जा उतनी बाहर आती है बाहर फैलती है हाँ। और पुराने जमाने में लोग कहते थे कि थिंक बिफोर यू थिंक यानी सोचने से पहले सोचो कि हम क्या सोच रहे हैं और इसका जो एक रूप है या उसका दर्शन जो है वो चेहरे के ऊपर भी दिखाई देता है यदि हम सकारात्मक संकल्प में है चेहरा खिला हुआ खुशनुमा एकदम बढ़िया फ्रेंडली टाइप चेहरा दोस्त के जैसे चेहरा दिखाई देगा और यदि हम नकारात्मक संकल्पों में है तो नकारात्मक भावनाएं चेहरे के ऊपर दिखाई देती हैं कोई हमें देखेगा तो वो स्वयं ही अंदर सोच लेगा कि भाई अभी इनके पास नहीं जाना है ये ठीक से थीक मूड में ठीक मूड में नहीं है जैसे कि आप बताएं कि जैसे हमारे विचार होते हैं वो हमारे चेहरे पर आते हैं और वैसे ही हमारा मूड भी बनता है अब जैसे कि आपने कहा कि मानवीय स्वभाव का असर उसके स्वास्थ्य पर है तो ये हमारे फिजिकल स्वास्थ्य पे कैसे दिखाई देता है मैं आपको कुछ उदाहरण दे करके बताता हूँ आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र ढलती है सभी को नहीं हाँ कुछ होते हैं जिनको के बेहरापन आने लगता है अच्छा छप्पन साल की उम्र से धीरे धीरे बहरापन आने लगता है और फिर बाद में वो ज्यादा प्रोमनेंट हो जाता है ज्यादा असर दिखाने लगता है फिर सुनने में काफी दिक्कत होती है तो ऐसा नहीं है कि किसी एक तरह के कार्य करने वाले को ही बहरापन होता है या कोई बहुत आवाज की जगह पर कार्य करने वाले को बहरापन होता है घर गर ग्रस्त में रहने वाले घर गर ग्रस्त का काम करने वाले या दुकान ही सुनना पड़ेगा जो जिद करते हैं कि नहीं मैं ऐसा ही करूंगा मैं किसी का सुनूंगा नहीं मैं अपने मन की सुनूंगा इन्हें सुनने की तकलीफ होती है अच्छा अच्छा ऐसे एक दो नहीं हमने कितने हजारो केस एनालाइज करके देखे है और जिनको बहरापन है उनके घर वालों से पूछा है बचपन से लेके इनके स्वभाव में जिद थी तो बोलते हाँ बहुत ज्यादा जिद थी ये हमेशा जिद करते थे बोलते थे यही जिद है जो इनके बेहरेपन का कारण है। ऐसे और कौन कौन से उदाहरण है जो आप बता सकते हैं बहुत ये जितनी बीमारियां है इस दुनिया के अंदर जी जी ये सारी बीमारियां हमारे अपने स्वभाव से अपने संस्कारों से पैदा होती है जैसे आज आपने देखा होगा नेफ्रोलॉजिस्ट नाम के डॉक्टर्स है मैं माफी चाहता हूं कि कोई बुरा ना माने इस चीज को लेकिन एक कड़वी सच्चाई उसको मैं सामने लेकर के आ रहा हूं पहले जमाने में ऐसे कोई किडनी के खास डॉक्टर नहीं थे और एक एमबीबीएस डॉक्टर या एलएमपी लोकल मेडिकल प्रैक्टिशनर) कोई भी बीमारी को हैंडल कर लेते थे उसको उपचार कर सकते थे अब जो है नेफ्रोलॉजिस्ट हैं तो वो अलग से किडनी का इलाज करते हैं ये किडनी को जो तकलीफ होती है या बीमारी लगती है किस कारण से लगती है पहले इंसान एकदम खुले स्वभाव का था जिद्दा दिल था डर उसके मन में शायद ही कभी आया करता था लेकिन आज छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब डर में हैं। छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको डर है असाइनमेंट नहीं किया है प्रजेंटेशन करना है छोटे छोटे प्राइमरी के बच्चों को भी ये सब चीज़ें हम तो अपने कॉलेज में पहुंच गए थे तभी तक अपने को नहीं पता था असाइनमेंट क्या होता है प्रेजेंटेशंस क्या, क्या होते हैं प्रोजेक्ट क्या होते हैं आज बच्चों को उसका डर होता है टीचर हमें पेनल्टी देगी उसका डर होता है यदि टीचर ने शिक्षा दी स्कूल में तो माँ बाप फिर घर में शिक्षा देंगे उसका डर होता है तो ये काल्पनिक डर कुछ होने से पहले ही मन के अंदर एक डर उत्पन्न हो जाता है ऐसा होगा तो क्या मैं करूँगा तो ये डर जो है छोटे बच्चे से लेकर के चलते चलते फिर सेकेंडरी वालों बच्चों में भी आता है कॉलेज वाले बच्चों में भी आता है और कई तरह के डर जो है जुड़ते जाते हैं इसके अंदर कि अगर हमने अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किया माँ बाप तो टारगेट बना करके बैठे हैं मेडिकल या इंजीनियरिंग में ही जाना है अगर वो पूरा नहीं हुआ फिर क्या मुँह दिखाएंगे और इस तरह के बहुत सारे काल्पनिक डर हैं ये काल्पनिक डर बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते आज इतने सारे किडनी फेलियर्स केसेस होते जा रहे हैं जिसका हिसाब नहीं आप गिन नहीं सकते हैं उसमें एक टेस्ट होता है सीरम क्रेटेनाइन टेस्ट करते हैं तो पहले कभी इसके बारे में सुना भी नहीं था लेकिन आज लगातार हर एक व्यक्ति के लिए जो भी डॉक्टर के पास में जाए तो कई सारे टेस्ट के साथ में सीरम क्रेटेनाइन टेस्ट करते हैं और ये सीरम क्रेटेनाइन बढ़ा हुआ देख करके फिर उसका कोई उपचार किया जाता है लेकिन जहाँ तक तो हमने देखा है कि सीरम क्रेटेनैन बढ़ जाता है तो ऐसा कोई उपचार है नहीं कि जिससे वो को हम कम करें या किडनी को रिवाइव कर सके अच्छा आपका कहना ये है कि आज जो भी किडनी के प्रॉब्लम्स है या किडनी के बीमारियां जिसको कहेंगे तो वो सारी चीजें जो है डर के कारण उत्पन्न हुई है डर में भी काल्पनिक डर काल्पनिक डर अच्छा। कुछ हुआ नहीं है लेकिन होगा तो मैं क्या करूंगा ये अच्छा होगा तो हाँ ये काल्पनिक डर अंदर बैठ गया है जिसके कारण कुछ ऐसे हार्मोन्स फ्लो करते हैं कि वो जाकर के किडनी के नेफ्रोसेल्स को डैमेज करते हैं आहा, और आहा, फिर वो सीरम क्रिटेनन हाई होते जाता है और फिर यहाँ पर डिक्लेयर होता है कि भाई किडनी फेलियर शुरू हो चुका है ये होते होते होते होते, होते एक लेवल आता है जहाँ पर के सीरम क्रिटेनन आठ या उसके आगे पहुँचता है तो फिर डायलिसिस शुरू होती है और फिर और भी आगे जाने के बाद में जब डायलिसिस के लिए भी पेशेंट रेस्प्रोकेट नहीं करता है रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो फिर बाद में किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोचा जाता है लेकिन ऐसा कोई उपाय आज तक सामने नहीं आया जिसके कारण से हम इन किडनी को रिवाइव कर सकें या सीरम क्रिटेनाइन को कम कर सके वही किडनी जो काम नहीं कर रही है वो काम करने लग जाए लेकिन ऐसा हमने एक केस सॉल्व किया है कौन सा ऐसा केस है जिसमें आपने इस में एक, एक महिला थी वो बड़े बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट थी और फिर उनका सीरम ट्रीटमेंट साढ़े तेरह हुआ 13.5 तो उनको डिस्चार्ज दे दिया गया कि भाई घर पे ले जाओ और इनकी जो भी इच्छाएं वो पूरी कर दो आहा, आहा। अब जो व्यक्ति था उसने इतने बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया था कर्जा लेकर के और वो बहुत छोटा सा काम करते थे फुटपाथ पर जूते वगैरह बेचते थे तो उन्हें कहीं से मेरे बारे में पता चला और फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट किया तो जाकर के उनको हमने चेकिंग वगैरह करके जैसा मुझे सिखाया गया था मेरी पढ़ाई के अंदर तो उस महिला के अंदर से हमने काल्पनिक डर निकालने की कोशिश की पहले तो उन्होंने बहुत मना किया इन मुझे पता था कि इनके चेतन मन में नहीं अचेतन मन में सबकॉन्शियस माइंड में वो है और इसे निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा तो काफ़ी समय के बाद में फिर उन्होंने बताया रही हाँ मेरे को 2400 घंटे एक डर रहता है कि मेरी बेटी पंजाब में रहती है और उसके पति ठीक ठाक उसकी देखभाल नहीं करते तो आगे उसका क्या होगा और आगे कैसे उसका जीवन व्यतीत होगा तो ये 2400 घंटे मेरे अंदर रहता है तो फिर उन्हें कुछ देसी दवाइयाँ दी और जो आध्यात्मिक उपचार के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं तो आध्यात्मिक उपचार भी उन्हें दिया अपान मुद्रा में एक टाइप का मेडिटेशन दिया और उस मेडिटेशन के ज़रिए साथ साथ में ये किया कि उनकी बेटी और दामाद को बुला करके उनको अच्छे से समझा दिया कि तुम्हारी माँ को या तुम्हारी सास को ये बीमारी इस वजह से लगी है क्योंकि तुम्हारा जीवन ऐसा है और उनके मन में डर बैठ गया है कि मेरी बेटी का आगे क्या होगा वहाँ तो वो अकेली है ससुराल में उसकी देखभाल कौन करेगा सभी लोग तो उसके विरोध में है तो तुम्हें अब इन्हें विश्वास दिला करके जाना है कि नहीं सब कुछ अच्छा है वहाँ पर और सच में मैं एकदम खुशी में हूँ तो वो लोग ने भी बहुत दिल से स्वीकार किया और वो लोगों को भी अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने काफ़ी दिन तक वो पंद्रह बीस दिन तक रहे और उन्होंने ऐसा करके दिखाया कि उस महिला के मन में वो बात विश्वास करके बैठ गई कि सच में अब मेरी बेटी खुशहाल में है और सही तरीके से पर तो इनका सीरम क्रीटेन धीरे धीरे कम होता गया और आज के तारीख में इस महिला का सीरम क्रीटेन कहा साढ़े तेरह पे था आज कंसिस्टेंटली वन पॉइंट जीरो पे रहता है बगैर डायलिसिस के बगैर किसी तरीके की कोई और अन्य दवाइयाँ दे करके बस घरेलू कुछ छोटी मोटी दवाई थी वो और उनको अपान मुद्रा में एक मेडिटेशन बताया ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त अगर इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो उनके मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि जो चीज़ें डायलिसिस या किडनी की जो बातें होती हैं वो आप बिना डायलिसिस के बिना डॉक्टर के इलाज के घरेलू मेडिसिन और फिर कुछ मुद्रा और आध्यात्मिक टेक्निक के माध्यम से आपने ये कम किया तो एक बहुत ही अच्छी एक चीज़ यहाँ मुझे समझ में आ रहा है मुझे लगता है कि हम लोग अगर थोड़ा सा स्टडी करें व्यक्ति के स्वभाव को अगर समझ में आ जाए हमें कि ये व्यक्ति का स्वभाव किस तरह का है किस तरह किस की इसकी सोच है और कौन सा डर इसके अंदर बना हुआ है अगर हम उन चीज़ों को निकालने की कोशिश करें या उसके अपोज़िट में हम लोग अगर उधर पॉजिटिव चीज़ें रखना शुरू कर दें तो शायद जैसे अभी इस महिला की जो परसेंटेज सीरम का जो कम हो गया तेरा कहा और 1.0 <laughs> बहुत ही, जीरो हो गया ना, से ही हो गया। बिल्कुल <laughs> नॉर्मल जीवन जी रही है हाँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनके ऊपर बिल्कुल फर्स्ट क्लास खाना पीना खा रही है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे साथ अगर ये जो आपने केस बताया किडनी साढ़े तेरह परसेंटेज जो सीरम्रेट क्रेटेनिय। सीरम क्रेटेनियम था वो 1.0 पॉइंट में आ गया अगर उनसे बात हो जाती तो अच्छी हो जाती लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं हम फिर से ट्राई करेंगे बाद में और अभी मैं जानना चाहूँगा जैसे आपने कहा कि उनको सिर्फ़ एक मुद्रा हमने बताया और साथ ही साथ एक आध्यात्मिक टेक्निक बताया जिसके वजह से वो ठीक हो गई और ये मेरे ख्याल से बीस पच्चीस दिन का ही ट्रीटमेंट ही दिया आपने पूरा तरीके से उनका सीरम एंड 1.0 पे आते-आते चार महीने लग गए महीने लग गए, तो फर्स्ट दिन में ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया होगा। हाँ, पहले दिन से ही लेकर के शुरुआत हो गया था उन्हें उसके रिजल्ट दिखाई देने लग गए थे हाँ। उनके चेहरे के भाव बदली होने लग गए थे उन्हें काफी अंदर, अंदर अंदर एक संतुष्टा जैसी और एक सकारात्मक सोच उनकी बनने लग गई थी और धीरे धीरे करते करते उनका सीरियम क्रिटेन हर हफ्ते उनका चेक हो रहा था तो कुछ परसेंटेज में वो कम होने लग गया था और करीब करीब डेढ़ महीने के अंदर उनका सीरम 6.5 पे आ गया था तो इसे हमने पर्सनल मॉनिटरिंग में रखा हुआ था अच्छा, पर्सनली अच्छा। उनके डोसेस को मॉनिटर कर रहा था जो दवाई ले रही थी और उनके मेडिटेशन को भी मॉनिटर कर रहा था मेडिटेशन करवा भी रहा था खुद से होकर गाइडेड मेडिटेशन जिसको कहते हैं हम बोलते जाते हैं और वो अपने उसको करते जाते हैं तो वो भी करवा रहा था और ये मुझे एक उदाहरण के तौर पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाना था पे इसके बाद में तो बहुत सारे केस हैंडल किए हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये सिर्फ एक बीमारी के लिए नहीं हर तरह की बीमारी के लिए जैसे आपने देखा होगा पहले ज़माने में जोड़ों का दर्द नाम की चीज़ नहीं थी हड्डियों का दर्द नहीं था अब यह क्यों हो रहा है और जितने मेरे पास जोड़ों के दर्द वाले आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई आप बातों को पकड़ करके बैठते हो क्या आप माफ़ नहीं करते हो क्या तो बोलते कि हाँ कोई बोलता है तो लग जाती है दिल को बातें और फिर इतना जल्दी हम माफ नहीं करते तो कहीं ना कहीं ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे अपने ही स्वभाव संस्कार हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं और एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग बात बता सकता हूं मैं जी जी बताइए ये कई बार एक्सीडेंट एक केसेस आते हैं हॉस्पिटल में हाँ। तो जाकर के मरीज से जब पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ तो वो अपनी स्टोरी बताते कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा था ड्राइव कर रहा था एक एकाएक बीच में कोई आ गया और फिर लग, ये गाड़ी आपस में भिड़ गई और लग गया तो उन मरीज से पूछा जाता है कि भाई सच सच बताओ कि कुछ दिन पहले से तुम्हारे मन में क्या चल रहा था तो अभी तक जितनों से बात की तो वो बोलते हैं कि हाँ कुछ दिन पहले से ना मेरी डेरी आँख फटक रही थी और मेरे मन में चल रहा था कि ज़रूर कुछ होता है जरूर कुछ बुरा होता है जब जब मेरा ऐसा होता है जब कभी ये बिल्ली रस्ता काटती है ना तो मेरे अंदर बैठ जाता है तो ये कहीं ना कहीं अपनी ही सोच होती है जो कि इस वातावरण के अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं या घृत आकर्षण कहते हैं एक घृत आकर्षण नीचे जमीन में होता है एक घृत वातावरण में होता है कि जैसी हमारी सोच होती है जैसी हमारी मन की स्थिति होती है वैसी परिस्थिति को वो सामने लेकर के आता है तो तो अर्थात मन से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। हम चाहें तो सकारात्मक सकारात्मक सोच करके परिस्थितियां निर्माण कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को हम सकारात्मक यानी स्वस्थ महसूस कर सकते हैं और यदि हमारे ही हाथ में है कि हम चाहें तो नकारात्मक सोच करके ईर्षा वैर द्वेश ये सब रखकर के पाल करके मन में और हम दूसरे से तो रिश्ते खराब होंगे ही होंगे लेकिन अपने स्वयं के स्वास्थ्य को भी हम खराब करते रहते हैं हाँ ये आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर कुछ सवेरे या शाम को कुछ समय ऐसा निकाल के जहाँ पर हम अपने मन को अगर देखें अपने विचारों को देखे वहाँ पर कुछ हम बदलाव कर सकें तो शायद बीमारियाँ कम हो सकती हैं बहुत सच्ची बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है के अंग्रेजी में कहते इंट्रोस्पेक्शन और हिंदी में उसी को या शास्त्रों में स्वाध्याय कहा है तो आमतौर पे ऐसा योगी लोग बताते हैं कि रात के समय बैठ करके आप स्व का अध्ययन अर्थात स्वाध्याय करो और दिन को देखो कि मैंने दिन में क्या किया है और क्या करना चाहिए था क्या गलती हुई क्या कल के लिए मुझे नहीं करना है लेकिन हम तो ये कहेंगे कि सवेरे ही यदि हम अपने मन को ढूंढ करके मन से बातें करें और मन को एक प्लान दे दे कि मुझे क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है मुझे किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है किन चीज़ों को अवॉइड करना है बिल्कुल नज़रअंदाज करना है और हम सकारात्मकता की ओर अपने मन को सवेरे से ही लेकर के उसके ऊपर एक देखरेख करते हुए उसके ऊपर एक ध्यान देते हुए हम उसे अगर गाइड करते चले जाएँ तो रात में हमें पछतावा नहीं करना पड़ेगा अरे ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए था और बेफालतू तो हमने ऐसी सोच की इसके लिए हमने ऐसा ऐसा नहीं सोचना चाहिए था हमने ऐसा किया चलो कल हम नहीं करेंगे लेकिन ये कल नहीं आता है ये बहुत मुश्किल पड़ता है यदि हम उसके ऊपर लगातार हमेशा ध्यान देते रहें हैं कुछ दिन के अंदर वो संस्कार पड़ जाएगा और हमारा मन अपने आप सकारात्मक ताकि और लगने लग जाएगा बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें हम लोग शायद कभी कभी हम लोग इस काम नहीं किया इस तरफ काम नहीं किया है आ, क्योंकि मन के विचारों को जैसे जैसे आते जाते हैं या हम जैसे जैसे क्रिएट करते हैं उसको फुलफ़िल करने के चक्कर में हम दौड़ते रहते हैं आ, सही गलत अच्छा बुरा ये शायद हम नहीं सोच पाते उस समय और जब हमारे सामने रिजल्ट आता है तो उस समय हमको थोड़ा सा फील होता है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हमारे साथ जिन्होंने इस पर काम किया हो या ऐसा कोई लोग नहीं है जो हमारे साथ मिलकर इस तरह की बातें करें तो शायद उसकी कमी हमारे साथ हमेशा रही है जिस वजह से हम इन चीज़ों को करने में असमर्थ रहे और अगर करने की कोशिश भी किया तो सही गलत का वो परिणाम जो है रिजल्ट हमने पूरी तरह से नहीं देखा उसका तो इस वजह से भी शायद ये चीज़ें होती है बहुत सही बात है इसके लिए जो मार्गदर्शक चाहिए थे जी वो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खुल करके समाज के सामने नहीं आए हैं या जो प्रक्रिया चाहिए थी जो कि गाइड कर सके जो ये मार्ग के ऊपर लेकर के आ सके ऐसी कोई विधि कोई प्रक्रिया आज तक हमें नहीं मिल रही थी और अगर मिल भी रही थी तो एक आम धारणा थी कि अरे ये तो अपना काम नहीं है जैसे कि मेडिटेशन की या ध्यान की बात करते हैं तो ये मेडिटेशन है क्या आमतौर पे लोग सुन करके एकदम से छोड़ देते नहीं नहीं ये अपने लिए नहीं है तो साधु संन्यासियों के लिए है क्या साधु के लिए खाली उन्होंने ठेका ले रखे लेकर के रखा है उसको करने का <laughs> ये हर एक आम जनता आम व्यक्ति के लिए है अपने आप को पहचानना और अपने आप को सुप्रीम पावर के साथ में कनेक्ट करना <laughs> अब वो जो सुप्रीम पावर है सुप्रीम अथॉरिटी है उनको कई नामों से जाना है उन्हीं को बैदनाथ भी कहते हैं उन्हीं को अंग्रेजी में सुप्रीम डॉक्टर भी कहते हैं तो ये मेडिटेशन है क्या हकीकत में ये इसका ओरिजिनल जो शब्द है वो था मेडरी लैटिन लैंग्वेज में इसको मेडरी कहते थे और फिर बाद में जब इस शब्द को अंग्रेजी भाषा ने लिया तो इसे मेडिटेशन के शब्द से लेकर के डिक्शनरी में लेकर के आए तो मेडरी का अर्थ क्या था मेड्री का अर्थ होता है अ हीलिंग टेक्निक अर्थात एक उपचार की प्रक्रिया इसको अध्यात्म और धर्म ने बाद में लिया है इसका असली कार्य जो है या इसका उपयोग मेडिकल में होता है तो उपचार की प्रक्रिया किसका उपचार गोली इंजेक्शन से आप शरीर का उपचार कर सकते हैं लेकिन जिस मन में नकारात्मक संकल्प और भावनाएं उत्पन्न होती है तो उस मन का इलाज करने के लिए उस मन का उपचार करने के लिए मेडरी बना बना हुआ हुआ या मेडिटेशन मेडिटेशन है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो उसके तहत हमें अपनी सूक्ष्म सत्ताओं के बारे में सूक्ष्म इंद्रियों के बारे में पता चलता है कि मैं एक चेतन सत्ता हूं इस शरीर के अंदर जिसे हम आत्मा सोल रू अलग अलग नामों से जानते हैं और मेरी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं जिन्हें मन बुद्धि और संस्कार कहते हैं तो इसका मालिक बनना ये मेडिटेशन सिखाता है और फिर मालिक बन कर के इनसे सकारात्मक कार्य लेना ये मेडिटेशन सिखाता है और जब हम मेडिटेशन के तहत अपनी सूक्ष्म इंद्रियों के मालिक बन जाते हैं और इस शरीर की जो पंचकर्म इंद्रियाँ उनके मालिक बन जाते हैं तो हम इस शरीर के मालिक या रथ के रथी या एक राजा के रूप में हम शरीर के अंदर हैं और फिर हम अलग अलग चीज़ों को ही नहीं लेकिन इस शरीर के बीमारियों को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं हम इस शरीर के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं जिसे हम अंग्रेज़ी में मेटाबॉलिज्म कहते हैं मेडिकल की भाषा में हम आंतरिक गतिविधियों को आंतरिक एक्शन्स को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम उन्हें एक दिशा दे सकते हैं उन्हें हम सकारात्मक दिशा की ओर लेके जा सकते हैं मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को बहुत सारी बातें मन बुद्धि और संस्कार जो शक्तियों के बारे में आपने बताया और जहां मेडिटेशन और मैड्री जो शब्द है उसका यथार्थ अर्थ आपने बताया और ये एक उपचार की पद्धति है मेडिटेशन या मैड्री जो आपने पुराना शब्द कहा तो ये सारी बातें सुनने के बाद समझने के बाद मुझे लगता है कि हमें अपने बीमारियों पर भी इलाज करने के लिए अपने आप को थोड़ा सक्षम बनाना पड़ेगा और थोड़ा नॉलेज की ज़रूरत होगी क्योंकि कोई चीजें हम अब तक उसके ऊपर कोई प्रैक्टिस नहीं की है अगर तुरंत शो सुनने के बाद प्रैक्टिस करने जाएंगे तो भी मुश्किल होगा एक्सपर्ट्स से राय लेनी होगी गाइडेंस लेके ही इन चीज़ों को हाँ, कर सकते करना शुरुआत में तो सीखना पड़ेगा सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा काफ़ी चीज़ें हैं इसमें और समझने के बाद आपको लगता है कि ये काम हो सकता है तो फिर वेल एंड गुड आप आगे बढ़ सकते हैं <laughs> काम तो हो सकता है और हो भी रहा है और हम तो रोज़ ओपीडी करते हैं तो कर रहे हैं और इसमें एक और छोटी सी बात समझने की जरूरत है कि हर एक व्यक्ति को हाथ में पाँच उंगलियाँ होती हैं हाँ ये पाँच उंगलियाँ हैं क्या जैसे अंगूठा है वो है अग्नि और पहली उंगलीली है वो है वायु जो बीच वाली बड़ी उंगली होती है वो है आकाश जो उंगली में हम अंगूठी पहनते हैं जिसे रिंग फिंगर कहते हैं वो है पृथ्वी और जो छोटी वाली उंगली है ये है जल जल तो इन चारों उंगलियों को अलग अलग से हम जब अंगूठे से जोड़ते हैं तो मुद्राएं बनती है करीब करीब पचास साठ तरह की मुद्राएँ हैं और ये मुद्राएं खासतौर से शरीर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है उनके लिए है तो इन मुद्राओं के सहित जब हम मेडिटेशन करते हैं जब हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं जब हम सकारात्मक ऊर्जा लेते हैं वैद्यनाथ से या सुप्रीम डॉक्टर से वहां पर जाकर के सकारात्मक ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी अपना कार्य करती है और बीमारियां कम होने लगती है उपचार होने लगता है बीमारी का चलिए एस कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे श्रोता गण इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि मेडिटेशन meditation... जो है एक अच्छा उपचार पद्धति है जिसे समझना है और करना है और आज हमने जो बात किया था मानवीय स्वभाव का स्वास्थ्य पर कैसे असर होता है और उसके लिए आध्यात्मिक उपचार उसमें विधि पूर्वक अगर करते हैं तो मुद्राओं के साथ आध्यात्मिक टेक्निक को आपने प्रयोग किया जिसमें हमने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने हमारे बीच शेयर किया किडनी के ऊपर तो चलिए ऐसे बहुत सारे बीमारियों के ऊपर एस कुमार जी जो है प्रयोग करते रहते हैं और कर रहे हैं काफ़ी लोगों को इसमें मुझे लगता है कि 100 में से 99% लोग जो है अच्छे ही हो रहे हैं और सभी लोग अच्छे हो सकते हैं सिर्फ़ इस टेक्निक को अच्छी तरह से समझना और विधि पूर्वक इसे करना होगा आगे हम इसके बारे में आध्यात्मिक जो उपचार है वो कैसे किया जाता है मुद्राएं किस किस तरह की होती हैं वो सारी बातें आगे के चैप्टर में आगे के शो में हम लोग लेंगे आज के लिए बस इतना ही आज के इस एपिसोड में हमारे साथ इतनी अच्छी बातें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए एस कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं ओम शाह आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्क रहो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 आशिया ना बनाते अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो हम से सजाते कहीं दूर परियों जानी सर जाते आशिया आसमां तक मेरे हाथ जाते कदमों में तेरे सितारे बिछाते यहां पर वहां पर विखेर महकती रहेंगी ये फूलों की गलियां, गलिया गलियां, महकती रहेंगी ये फूलों की गलियां, ये झील मिलकर रेशमी से नजारे पहरा बिठाते अगर आसमा तक मेरे हाथ जाते कर देंगे पागल दे ये पागल की खुशबू यहाँ आशिया ना बनाते अगर तक मेरे हाथ जाते तो हम चांदी सेरानी सजा सजाते कदमों में तेरे सितारे बिछाते हम चांदी सेरा सजाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते तो